के मारे तो गणा भक्ति करण नहीं दे और काम क्रोध मतलब मोह मेरी सुमती ने हर ले सदगुरु साहब जी मारी विनती सुन जाओ विनती सुन जो हमारे अर्जी तो सुन जाओ काम क्रोध है ये जो है अच्छी सुमती को का नाश कर देते हैं इसलिए आप मेरी प्रार्थना सुन तो सुनो कि मेरी बुद्धि को निर्मल रखो पवित्र रखो तृष्णा मारे लार लाकनी तो धापी नहीं खायो सब संसार अपने मन की गुत्थी खोलते हुए धर्मदास साहेब अपने गुरु महाराज के पास स्पष्ट बात बता रहे हैं कि मेरा मन जो है वो तृष्णा में बटकता रहता है इसकी मन की तृष्णा पूरी नहीं होती गुरु महाराज ये तो इतना किया तो आगे आगे आगे बढ़ता रहता है लगी हुई है अजू तो धापी नहीं और खायो सब संसार और इस तृष्णा ने संसार पूरा खा गई तो भी अभी त्रिपति इसको हुई नहीं इसलिए आप मेरे मन की त्रिपति कर दो, लो। लोधा इंद्रिया है आख रूप देखने के लिए दौड़ती कान सब सुनने के लिए और इंद्री सुगंध दुर्गंध स्वादन और त्वचा इंद्री मोह में दौड़ती है तो ये पांचों इंद्रियां दौड़ती रहती है तो शब्द स्पर्श गंधा विषय कही पांच वो अपने अपने स्वाद में मन को नचावे नाथ मन को बजने में बजन में नहीं लगने दे अपने अपना स्वाद में ले जाए मन मरगट माने नहीं की ना बहुत उपाय जतन जतन प्रमोदिया तो भी भागो जाता बहुसागर के चक्कर में आ